ब्रह्मा विष्णु और शंभु जिनमें प्रमुख थे ऐसे देवों के मुखों को जो बराबर स्तुति कर रहे थे अपनी कृपा कटाक्ष से देख रही थी अतीब उदीप्त कुस्मों के पांच शरों से समुथित प्रकाशों से सहसा ज्योतिर्मय त्रिभुवन को धारण करने वाली हैं। विध्यूलता के समान कांतिमयी अप्सराओं के समुदाय के द्वारा जय और मंगल के लिए लाजाओं की वर्षा जिसके ऊपर हो रही थी कामेश्वरी आदि परम कमनीय आभा वाली और संग्राम के वेश की रचना में सुमनोहर दीप्त आयुधों की दीप्ति से भास्कर की आभा को तिरस्कृत कर देने वाली ऐसी नित्या परिचारिकाओं के द्वारा चरणों के समीप में भली भांति उपास्य माना थी श्री चक्र नाम वाले रथ पर विराजमान होकर समर में उसको चला रही थी वह रथ ऐसा था जिसकी ध्वजा दस योजन से भी अधिक ऊँची थी और ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह आकाश को उल्लिखित कर रही होवे जिसमें मेघों का समुदाय था वह रथ परम तीव्र रावण की सुशक्तियों की परंपराओं से समन्वित था वह रथ उस समर में परम शोभित हो रहा था जिसमें उदित पिशंग जिसमे के भाग से युक्त वस्त्र से वह था और परम मनोहर कांति वाला था ललिता देवी मरुदगणों के द्वारा संसुत्यमान होती हुई संग्राम करने के उद्देश्य से तेजी से चली थी मरुदगण उसके 25 नाम रत्नों को कहकर ही उसका संस्था कर रहे थे जो नाम प्रपंचों के पापों के प्रशमन करने में परम दक्ष थे अगस्त्य जी ने कहा हे hey वाजी वक्त आप तो महती बुद्धि वाले हैं, आप उन 25 ललिता परमेशानी के नामों से हमारे कानों के लिए रस पान कर आइये जी ने कहा उनके 25 नाम ये है सिंहसना महारागी प्रंकुशा चापिनी त्रिपुरा महा त्रिपुर सुंदरी सुंदरी चक्रनाथा साम्रागी चक्रिणी चक्रेश्वरी महादेवी कामेशी परमेश्वरी कामराजप्रिया काम कोटिगा महाविद्या शिवा अनंगवल्लभा सर्वपाटला कुलनाथा आमनायनाथा सर्वामनाय निवासिनी और श्रृंगार नायिका ये ही पच्चीस नाम है जो महाभाग पुरुष इन उपयुक्त नामों से परमेश्वरी ललिता की स्तुति किया करते हैं वे परम सौभाग्य आठों अणिमादिक सिद्धियां और महान यश को प्राप्त किया करते हैं इस प्रकार से परम प्रचंड के साथ अपनी महती सेना का संचालन कर रही थी और भंडासुर के प्रति अत्यधिक क्रुद्ध होकर वह ललिताम्बिका वहां से रवाना हुई थी चक्र रथ देवता नाम प्रकाशन श्री अगस्त्य जी ने कहा जो देवता पर्व में चक्र राज रथेंद्र के समाश्रित थे जिनका जो नाम प्रकट था उनका आख्यान कृपा कर बतलाइए हेहान उन सब देवों की संख्या और उनके परम शोभन वर्णों के भेद तथा उनके दिव्य आयुध ये सभी वर्णन कीजिए हाईग्रीव जी ने कहा उस दीप्त रथ के नवम पर्व में समुपस्थित ये दस सिद्धि देवियाँ कही गयी है उनके नाम भी आप मुझसे श्रवण कीजिए अनिमा लघिमा गरिमा ईशिता वशिता सातवीं प्राप्ति सिद्धि होती है आठवीं प्राकाप्य सिद्धि होती है जो सर्व कांता नाम वाली होती हैं। ये आठों देवियाँ चार चार भुजाओं वाली हैं और इनका वर्ण जपा के कुसुम के तुल्य होता है ये चारों करो में चिंतामणि कपाल त्रिशूल और सिद्धि कज्जल धारण किए रहा करती है ये दया से परिपूर्ण होती हैं और योगी जनों के द्वारा सर्वदा सेवित रहा करती हैं। वहाँ पर पूर्वार्ध भाग में ब्राह्मी आदि आठ शक्तियाँ हुआ करती हैं। उनके नाम ये हैं ब्राह्मी माहेश्वरी कौमारी वैष्णवी वाराही महेंद्री और सातवीं चामुंडा है महालक्ष्मी आठवीं शक्ति है इन सबकी दो दो भुजाए होती है और इनके कलेवर का वर्ण शौन होता है ये कपाल और उत्पल करों में लिए रहा करती हैं। इनके वस्त्र रक्त वर्ण के होते हैं अथवा अन्य प्रकार से कुछ लोग इनका ध्यान कहा करते हैं ये सब ब्रह्मा आदि के सदृश ही आयुधों वाली होती है ये सब ब्रह्मादि के ही परम चिन्हों को धारण करती हुई कीर्तित की गई हैं। उनके ऊपर स्थान में रहने वाली मुद्रा देवियाँ इनसे भी अधिक महान है कमल के समान कांति वाले मुद्रा विरचना से युक्त हाथों से युक्त होती हैं। इनका वर्ण दाड़िमी के पुष्पों की सदृश होता है और ये सब पीत अंबर धारण करके परम मनोहरी होती हैं। इनकी चार चार भुजाएं होती हैं। ये दो दो भुजाओं में चर्म और कृपान धारण किए रहा करती हैं। मत से इनके लोचन चंचल और रक्त हुआ करते हैं अब उनके भी नामों का श्रवण कीजिए सर्व संक्षोभी सर्वाकर्षण कृण मुद्रा सर्वशंकरी सर्वोन्मा मुद्रा यहाँ सर्व महाकुशा, मुद्रा, तथा अप्रासर्व बीजा है और नवमी, तथा सर्वत्री खंडिका है सिद्धि भ्रामी आदि मुद्रा ये हैं, इतनी शकट शक्तियां हैं भंडासुर के संहार करने के लिए वह रक्त रथ में संस्थित हुई थी जो गुप्ता नाम वाली पूर्व में कही थी उनके भी नामों का श्रवण अब आप मुझसे कीजिए कामकर्षणी का और बुद्धिया कर्षणी कला अहंकाराकर्षणी का शब्दाकर्षणी कला है स्पर्शाकर्षणी का नित्या रूपाकर्षणी का कला रसाकर्षणी का नित्या नित्या गंधाकर्षणी का कला चित्ताकर्षणी का नित्या धैर्याकर्षणी का कला समृत्याकर्षणी का कला बीजा कर्षणिका नित्या आत्माकर्षणिका कला अमृत अमृतकर्षिणी नित्या शरीराकर्षि कला ये षोडश रूप वाली शीतानशु कला रूपा शक्तियाँ हैं अष्टम पर्व को संप्राप्त ये गुप्ता नामों से कीर्तित की गयी है कुंभ संभव जो भंडासुर के वध के लिए प्रवृत्त हुई वे विद्रुम के द्रुम के सदृश है तथा मंत्र से मनोहर है इनकी चार भुजाए हैं और तीन नेत्र है एवं चंद्र और सूर्य इनके उज्ज्वल मुकुट हैं। चाप वाण चर्म और खड़क को धारण करने वाली तथा दिव्य कांति से सुसंपन्न है सायंतन के जलते हुए दीप के समान, के सप्तम पर्व में आवाज करने वाली गुप्त तरा नाम वाली है अनंग मदनातुरा के साथ अनग मदना अनग लेखा अनगेगा अनगाकुंशा अनग का आलिंगन में परायणा ये देवियां जपा के कुसुम की कांति वाली हैं। ये इक्षुचाप पुष्प पुष्पों का कंदुक और उत्पल धारण करती हुई अभ्र की विक्रांती वाली हैं और ललिता की आज्ञा से भंडासुर के प्रति अत्यंत क्रोध से प्रज्वलित होती हुई से स्थित हैं। इसके अनंतर चक्र के ष्ठ पर्व पर समाश्रित हैं। सर्व संक्षोभी मुख्य है और संप्रदाय की आख्या ऐसी युद्ध है वेणीकृत है कचो के स्तोम जिनके ऐसे सिंदूर के तिलक से समुज्वल अतीफ तीव्र स्वभाव से युक्त कमल और अनल के समान कांति वाली हैं। इनके कलेवर परम दीप्त है तथा वहीन वान वहीन चाप वहिन रूप असी और वहिन चक्राख्य फलक को धारण करने वाली हैं। असुरेंद्र के प्रति क्रोध से युक्त और कामदेव की भस्म से समुत्पन्न ये सब महान ओज वाली ललिता देवी की आज्ञा शक्तियाँ हैं सर्व सर्व विद्राविणी सर्वाकर्षणी सर्वा का सर्वा शक्ति सर्वाहलादिनी का सर्व सम्मोिनी शक्ति सर्वस्तंभन शक्ति सर्व झ्रम्बण शक्ति सर्वोन्मादन शक्ति सर्वार्थ साधिका शक्ति सर्व संपत्ति पूर्णी सर्व मंत्रमयी शक्ति सर्व द्वंद इस प्रकार से संप्रदाय की ये नाम कह दिए गए हैं। ये पंचम पर्व में स्थित है और कुलो तीर्णा कही गयी है और इसके अनंतर स्फटिक मणि के सदृश हैं और परशु पाश गदा घंटा और मणि को धारण करने वाली हैं और परम दीप्त विग्रह वाली हैं। वे सब देवों के शत्रु के प्रति अत्यंत क्रूत थी और उनके मुख तथा भ्रिकुटिया कुटिल हैं। हे कुंभज अब उनके भी नामों का श्रवण कीजिए सर्व सिद्धि प्रदा देवी सर्व संपत प्रदा सर्व देवी सर्व सर्व काम प्रदा देवी सर्व दुख विमोचनी सर्व मृत्यु प्रशमनी सर्व विघन निवारिणी सर्वांग सुंदरी देवी सर्व सौभाग्य दायिनी है ये दस देवियाँ बतलाई गई हैं, जिनके आशय दया से पूरी है ये चक्र में चतुर्थ पर्व में संस्थित है और मुक्ताओं के हार के समान कांति मती है ये दस निगर्भ योगिनी के नाम से प्रसिद्ध कही गयी है सर्वज्ञा सर्व प्रदा है सर्व ज्ञान से परिपूर्ण देवी सर्व व्याधि विनाशिनी सर्वाधार स्वरूपा सर्व पाप हरा है सर्वानंदमय देवी सर्व रक्षा स्वरूपिनी और इनमें जो दशमी देवी है वह सर्वेपसित फल प्रदा जानने के योग्य है इनकी चार चार भुजाएं हैं, ये वज्र शक्ति तोमर और चक्र को धारण करने वाली है तथा ये सभी उसी भंडासुर के वध करने के लिए समय हैं। ये सब चक्र के तीसरे पर्व में संश्रेय करने वाली हैं। ये वागीश्वरा रहस्य योगिनी के नाम से प्रख्यात है इनकी आभा रक्ताशोक के पुसून के तुल्य है और इनके करों में धनुष बान रहा करते हैं इनके संपूर्ण अंग कवचों से संचन्न रहते हैं तथा ये वीणा और प्रस्तकों के धारण करने वाली है वशिनी कामेशी भोगिनी विमला अरुणा जाविनी सर्वेशी कॉलिनी ये आठ देविया असुर के संहार की हेतु कही गई हैं और चक्रथेंद्र के द्वितीय पर्व में समाश्रित हैं।